दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम्हारे कठोर तप से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मेरी प्रसन्नता का प्राय मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ है यह सुनकर मैंने कहा भगवान मुझे यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है तथा मैं शीघ्र ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं तब भगवान सूर्य ने कहा विप्रवर मैं तुम्हें यजुर्वेद प्रदान करता हूं तुम तो अपना मुंह खोलो राग देवता सरस्वती तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी उनके आज्ञा से मैंने अपना मुख हिलाया और उसमें सरस्वती प्रवेश प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी और उसे शांत करने के लिए मैंने पानी में घुस गया मुझे जलन से कष्ट पाता देख भगवान सूर्य ने कहा तात, थोड़ी देर तक और कष्ट सहन कर लो फिर यह जलन अपने आप शांत हो जाएगी कुछ ही देर में जब मैं पूर्ण शांत हो गया तो भगवान ने कहा शाखाओं और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे तथा तो तुम संपूर्ण का भी अर्थात संपादन करोगे इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में स्थिर होगी और तुम उस अभिष्ट पद को प्राप्त करोगे जिसे सांख्य वेदता तथा तो योगी भी प्राप्त करना चाहते हैं यह कहकर भगवान सूर्य चले गए और मैं उनका कथन सुनकर अपने घर लौट आया वहां आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने सरस्वती देवी का स्मरण किया मेरे करते ही जब मैंने उनके तथा भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ निवेदन किया और उन्ही का चिंतन करता हुआ बैठ गया उस समय बड़े हर्ष के साथ मैंने रहस्य संग्रह और परिशिष्ट भाग से ही समस्त सतपथ का संकलन किया तत्पश्चात मेरे सौ शिष्यों ने मुझसे उस सतपथ का अध्ययन किया इस प्रकार सूर्य देव के द्वारा उपदेश की हुई पंद्रह शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा इच्छानुसार वेद्य तत्व का चिंतन किया है एक समय वेदांत ज्ञान में कुशल विश्वावसु नामक गंधर्व सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है इस बात का विचार करते हुए मेरे पास आए आकर उन्होंने मुझसे वेद कई प्रश्न किए तब मैंने उनसे कहा गंधर्वराज समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें हो जाते हैं, उस वेद प्रतिपाद्य परमात्मा को जो नहीं जानते वे बारंबार जन्म लेते और मरते रहते हैं सांगो पांग वेद पढ़कर भी जैसे वेद वेद्य परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तथा वेद होकर भी जिसने वेद्य अवेद्य का तत्व नहीं जाना वह मूर्ख केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ होने वाला है पुरुष को तत्पर होकर बुद्धि के द्वारा प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जैसे बारंबार उसे जन्म मरण के चक्र में न पड़ना पड़े संसार में जन्म मरण की परंपरा कभी नहीं टूटती और वैदिक कर्म में बताए हुए सभी कर्म नश्वर है यह सोचकर नाशवान कर्मों को त्याग दे और अक्षय धर्म के सेवन में संलग्न हो जाए जो पुरुष सदा परमात्मा के स्वरूप का विचार करता रहता है वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर छब्बीसवें तत्व रूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है अज्ञानी मनुष्य पच्चीसवें तत्व रूप जीवात्मा और सनातन परमात्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं किंतु साधु पुरुषों की दृष्टि में दोनों एक है परम की इच्छा रखने वाले सांख्य के विद्वान और योगी भी जन्म और मृत्यु के भय से जीवात्मा और परमात्मा में भेद दृष्टि रखते हैं विश्वावशु ने कहा विप्रवर आपने तत्व जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न बतलाया है किन्तु तो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा है या नहीं इस विषय में संदेह है अतः आप इस बात का स्पष्ट वर्णन कीजिए मैंने मनिभर जग अशित देवल पराशर भृगु पंचशिख कपिल शुक्र गौतम आष्टेण गर्ग नारद पुलस, कुमार तथा तो अपने पिता कश्यप जी के मुख से भी परे इस विषय का प्रतिपादन सुना था उसके बाद रुद्र विश्वरूप अनान्य देवता पितर तथा तो दैत्यों से इसका ज्ञान प्राप्त किया ये सब विद्वान गेय तत्व को पूर्ण और नित्य बसलाते हैं अब मैं इस विषय में आपके विचार सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप विद्वानों में श्रेष्ठ शास्त्रों के वक्ता तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसे आप न जानते हो वेदों के तो आप भंडार ही माने जाते हैं देवलोक और पृतलोक में भी आपकी प्रसिद्धि है ब्रह्मलोक में गए हुए ब्राह्मण तथा महर्षि भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं साक्षात भगवान सूर्य ने आपको वेद पढ़ाया है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 ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सभी वर्ण ब्राह्मण है अतः किसी भी वर्ण को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना चाहिए मनुष्य अज्ञान के कारण ही अनुसार योनियों में जन्म लेते और मरते हैं उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हें नाना प्रकार की प्राकृतिक योनियों में गिराता है अतः तो सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए या तो मैं तुमसे बता ही चुका हूं कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि दूसरा कोई वर्ण हो जो ज्ञान में स्थिर होता है उसके लिए मोक्ष नृत्य प्राप्त है राजन तुमने जो पूछा था उसका यथार्थ ज्ञान मैंने दे दिया अब तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए तुम्हारा कल्याण हो जाओ मैंने बने इस जैसे बने इस ज्ञान में पारंगत बनो कहते हैं जो परम बुद्धिमान जी के द्वारा इस प्रकार उपदेश मिथिला नरेश को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने सत्कार पूर्वक मुनि की प्रतीक्षण करके उन्हें विदा किया जब मुनि चले गए तो मोक्ष की ज्ञाता देवरा देवरात नंदन राजा जनक ने स्वर्ण सहित एक करोड़ गवे दान की तथा बहुत से ब्राह्मणों को एक एक अंजलि रत्न प्रदान किया। मिथिला का राज्य पुत्र को सब दिया और स्वयं धर्म का पालन करने लगे उन्होंने संपूर्ण साक्ष्य और सांख्य और योग शास्त्र का स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि मैं अनंत हूँ फिर धर्म अधर्म पुण्य पाप सत्य असत्य तथा जन्म मृत्यु को प्राकृत अर्थात प्रकृति जन्य एवं मिथ्या समझकर केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही नित्य माना राजन सांख्य और योग के विद्वान अपने अपने शा, शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उस ब्रह्म को इष्ट अनिष्ट से मुक्त स्थिर परात पर नित्य एवं पवित्र मानते हैं अतः तो है तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ जो कुछ दिया जाता है जो प्राप्त होता है जो देता है और जो ग्रहण करता है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 इनके द्वारा परमात्मा को जानकर मनुष्य महिमान्वित होता है महतत्व की उपासना करने वाले महत्त्व को और अहंकार के उपासक अहंकार को प्राप्त होते हैं किंतु महत्व और अहंकार से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है जिसको प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है जो शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं वे ही प्रकृति से पर नित्य जन्म मरण से रहित मुक्त एवं सत्सवरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं युद्ठ यह ज्ञान मुझे तो राजा जनक से मिला और जनक कोल्क जी से प्राप्त हुआ था ज्ञान सबसे उत्तम साधन है यज्ञ इसकी समानता नहीं कर सकते मनुष्य ज्ञान के सहारे इस भव सागर के पार हो जाते हैं यज्ञ के, के द्वारा वे इसके पार नहीं जा सकते अतः तुम प्रकृति से पर महत्व पवित्र कल्याण में निर्मल तथा मोक्ष स्वरूप ब्रम्ह का ज्ञान प्राप्त करो ज्ञान यज्ञ की उपासना करने से तुम निश्चय ही तत्व तो ऋषि बन सक जाओगे पूर्व काल में याग्ञवल्क ने राजा जनक को जिस उपनिषद अर्थात ज्ञान का उपदेश किया था उसका मनन करने से मनुष्य सनातन अविनाशी शुभ अमृतमय तथा शोक रहित ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है